नहीं है, वो आतंतिक सुख है सुख क्या था वहाँ पर आत्मा आत्मा कोई भी कहा था ना अंतरहित सुख अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे चिम क्या चाकि और क्या तो और बताते हैं यम लब्धवा ततः तत ततः ततःम अपरम लाभ न मन्यते मनते पदछेदेखना चपरम चपरम न अदीक हो जाएगा न अकम अन्वय देखेंगे यम ततः तत अदिकपरम लाभ न मन्यते यम लब्धवा जिसको प्राप्त करके तथा अधिकम उससे अधिक अपरम लाभम हम न मान्य दूसरे लाभ को नहीं मानता है जिसको प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता है मतलब आत्मा को प्राप्त आत्मा को प्राप्त कर लिया प्राप्त करने का मतलब जानना है क्योंकि आत्मा तो अपना स्वरूप ही है कोई अपने से भिन्न वस्तु नहीं है जिसको की प्राप्त किया जाए तो यहाँ प्राप्त करने का मतलब क्या कि जिसको जान करके जिसको प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता है कि मतलब आत्मा से अधिक वस्तु किसी को वो नहीं मानता है यहाँ लाभम का से प्राप्तम जिसको प्राप्त करके उससे अधिक दूसरे प्राप्त को नहीं मानता है अभी किसको प्राप्त किया है आत्मा को आत्मरूप सुख को अथवा तो यह आत्मा को तो जिस जिस आत्मा को प्राप्त किया है तो उससे अधिक दूसरे प्राप्त को नहीं मानता है मतलब इससे अधिक कोई प्राप्त है इससे कोई प्राप्त है ऐसा वह नहीं मानता है ठीक है उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु और है प्राप्त करने योग्य ऐसा वो नहीं मानता है लग जाएगा ये स्थित गुरु अपी यहाँ गुरुणा दुखे नीचाल्य गुरुणा दुखे जिसको लिया है ना उसी को से लिया है तो यहाँ किया वास्तव आत्म तत्व जिस आत्म तत्व में स्थिति योगी आत्मा को भी प्राप्त करने की बात आई है ऊपर जिस आत्म तत्व में स्थिति योगी अथवा जिस आत्मा में स्थिति योगी गुरुना दुखे न विचाल्य बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता है जिस आत्म तत्व में स्थिति होगी बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है कोई बड़ा वारी संकट आए तो विचलित नहीं होता है अब पंक्ति देखेंगे यम लब्धा यम लब्धा लब यम लब्धा इसका क्या अर्थ है यम आत्मलाभ लब्धा यम कर यहाँ लब्धा यम से लेना है आत्मलाभ यम से क्या लेना है तो यहाँ पर लाभ लाभ शब्द जो है ना ये प्राप्ति का वाचक है किसका वाचक है कि प्राप्ति आत्मा को प्राप्त करके प्राप्त आत्मा को प्राप्त करके यहाँ जो देखना आप करने और करके किया प्राप्त लब्धवा का लब किया है ध्यान देना ये प्राप्त जो है यहाँ पर जानते हैं जिसे कतवा को फिर लप हो जाता है ना जैसे गत्वा कतवा कृपा करके गतवा बनेगा गतवा बनता है ना आग लगाने से क्या हो जाता है अगत्य है हाँ कृतवा को लेफ्ट हो जाता है ना तो आगत्य का क्या अर्थ है आखिर तो वैसे ही ये प्राप्त शब्द है उसका अर्थ क्या है प्राप्त करके और जब एक प्राप्त का जो प्राप्त करके ये कृतवा को लेप करके बनेगा प्राप्त और जब कहते हैं ना कि आपका प्राप्त क्या है प्राप्त कर्त होता है प्राप्त प्राप्तिम योग्यम प्राप्ति तो प्राप्तिम योग्यम प्राप्त जो है ये तो क्या है की यश प्रत्यय करके बनता है कैसे बनता है यह करके बनता है क्रियापद नहीं है ये प्राप्त क्या है परमात्मा तो प्राप्त क्या है परमात्मा तो पहले आत्म लाभम में जो लाभ शब्द है ये प्राप्त का वाचक है प्राप्त क्या है आत्मा और प्राप्त आत्मा को प्राप्त करके दोनों प्राप्त पदों के अर्थ में अंतर है कि नहीं है बाद में जो प्राप्त पद है उसका क्या अर्थ प्राप्त करके और लाभम का जो प्राप्त है उसका क्या है प्राप्त करने योग्य ठीक है कि जिस प्राप्त आत्मा को प्राप्त करके या जिस प्राप्त आत्मा प्राप्त आत्मा को जान करके लग जाएगा जिस प्राप्त आत्मा को प्राप्त करके तथा उससे श्रेष्ठ दूसरे प्राप्ति को नहीं मानता है उससे श्रेष्ठ दूसरे प्राप्ति को नहीं मानता है यहां पर अपरम जो लिखा है ना यह ध्यान देना कि अपरम लाभम का है अन्यत लाभांतरम अपरम लाभम का क्या है अन्यत हाँ की दूसरा लाभ दूसरा लाभ है। अच्छा। अब देखेंगे दूसरे क्या अपरम अपरम का अपरम का लाभम है? तथा अधिकम उससे अधिक अन्य लाभ है ऐसा नहीं मानता है ऐसा न मन्यते, मन्यते का मन्यते है मान्यते ऐसा नहीं मानता है अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कि वास्तव ने ऐसा किया है कि यम लाभम लब्धवा ऐसा लगा दिया है ऐसा भी समझा जा सकता है पहले हमने जिस प्रकार बताया है तो अपरम कर्ज करेंगे अपरम लाभम नहीं अपरम अन्य किसका अर्थ है अपरम लाभम का अन्य लाभांतरम किसका अर्थ है अपरम लाभम का और यदि ऐसा कहें कि वास्तवकार ने यह किया यम लाभम लब्धवा यम लाभम तो लाभम से क्या लिया है आत्मलाभम लाभम से क्या लिया है हाँ तो यहाँ पर क्या है प्राप्त आत्मा, जिस प्राप्त आत्मा को प्राप्त करके और फिर अपरम करेंगे अपर लाभम अपरम का क्या करेंगे अपर लाभम लाभ ऐसा भी कर सकते हैं जिस प्राप्ति आत्मा को प्राप्त करके उससे श्रेष्ठ दूसरे प्राप्त को नहीं मानता है लग गया किम क्या क्या किम और यशिन से क्या लिया आत्म तो वहां भी यम का अर्थ है आत्मलाभम अथवा आत्म प्राप्ति आत्मतत्व हम क्या अर्थ है प्राप्त हाँ आत्मतत्व वहां भी अर्थ है यशमिन आत्म तत्व स्थित दुख है ना तो यहाँ पर शस्त्र निवाद आदि लक्षण कार्य में जोड़ा है दुख कैसा शस्त्र पात आदि से होने वाला क्या शस्त्र पात आदि लक्षण से होने वाला कोई शस्त्र लग जाए ना आपके शस्त्र मतलब क्या कहेंगे शस्त्राघात कह सकते हैं शस्त्र शस्त्र हाँ, का आघात या शस्त्र का पात शस्त्र के आघात आदि से होने वाले बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है घर आकर महाता महारे बड़े जिस आत्म तत्व में स्थिति होगी शस्त्र पात आदि बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है लग जाएगा अब देखेंगे यत्रोपरमते ये कहाँ पर था यत्रोप्रमते ठीक है यत्रो प्रमत इत्याद्यार्भ्यत्रो प्रमत यहाँ से आरंभ करके और फिर यहाँ तक ये यह अपनी तरफ से जोड़ लेना है ये तत्पर्यंत जोड़ लेंगे कहाँ तक बाइस तक यत्रोप्रमचय यहाँ से आरंभ करके और यहाँ तक कहाँ तक बाइस तक यावदी कर थे समझते ही संपूर्ण संपूर्ण विशेषणों से विशिष्ट यत्रोप्रमचय यहाँ से आरम्भ करके और यमलबा पर्यत संपूर्ण विशेषणों से युक्त संपूर्ण विशेषणों से युक्त युक्त विशिष्ट योग संपूर्ण विशेषणों से आत्मा में चित्त की स्थिति विशेष अवस्था विशेष विशेष स्थिति रूप योग कहा जाता है यह कहा गया ठीक है युप्रमत यहाँ से लेकर यम लब्धवा यहाँ तक संपूर्ण विशेषणों से विशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से युक्त आत्मा में चित्त की स्थिति विशेष रूप योग कहा जाता है देखो तम दुख वियोगम संगीतम, योगो अब देखेंगे, तम विद्यात है विद्यालय पहले तो श्लोक देखेंगे तम दुख सम संगीतम, तो ऐसा लगाएंगे तम तम दुख संयोग वियोगम वियोगम योगम तम से लेना है दुख संयोग के वियोग को दुख संयोग के वियोग को मतलब दुख संयोग के अभाव को या दुख के संबंध के अभाव को या दुखा भाव भी कह सकते हैं ना क्या कह सकते हैं दुख के संयोग का अभाव दुख के संबंध का अभाव या दुखा भाव दुख संयोग के वियोग को योग था। नाम से जानना चाहिए योग योग संगीतम विद्या संज्ञा वाला जानना चाहिए या योग योग नाम नाम से जानना चाहिए। तो किसका है दुख संयोग के वियोग का न दुख संयोग के अभाव का न दुख के संबंध का अभाव का अर्थात दुखा भाव का नाम भी हो गए लगेगा उस दुख संयोग के वियोग को योग संज्ञावाला जानना चाहिए या योग नाम से जानना चाहिए अब देखेंगे स स निश्चयन योक्तव्य योग अन चेतसा लगाइए अनिर्वीर्णचेत स योग निश्चयन योक्तव्या अनिर्वीण चेतसा स योग निश्चयन योक्तव्य निर्मीण के प्रसन्न मन के द्वारा अथवा द्वारा प्रसन्न मन के द्वारा रहित मन के द्वारा वही कहते हैं ना निर्मल मन के द्वारा कर करना चाहिए निर्मल मन के द्वारा वह योग निश्चित रूप से करना चाहिए पाप रहित मन कैसा होता है निर्मल मन होता है कम विद्या दुख संयोग योगम है तो यहाँ दुख ही संयोग दुख संयोग दुखों के साथ संयोग को क्या कहते हैं दुख संयोग कहते हैं दुखों के साथ संबंध और तेन भी योगा तेन से क्या लेना है दुख संयोग दुख संयोग से वियोग, किससे भी योग दुख संयोग दुखसाँ। दुखसाँ। से वियोग, तेन से लेना है दुख संयोगेन दुख संयोगेन भी दुख संयोग भी योगिया तत्पुरुष समाज दो बार हुआ है दुख ही संयोगा दु, ही दुख ही संयोग दुख संयोग यहाँ हो गया तृतीया तत्पुरुष और फिर दुख संयोग भी होगा यहाँ भी हो गया तृतीया तत्पुरुष तम दुख संयोग उस दुख संयोग के योग, को योग इस नाम से जानना चाहिए यहाँ पर थोड़ा ऐसा समझेंगे कि योग नाम से किसको जानना चाहिए दुख संयोग के योग को यहाँ पर कोई ऐसी शंका करता है की दुख संयोग के वियोग को दुख संयोग के को कहना उचित है और इसे योग कहना उचित है? नहीं है किसको हाँ दुख संयोग के वियोग को क्या कहना उचित है कहना। दुख योग, योग कहना कहना संयोग के को उचित है और इस दुख संयोग के वियोग को योग कहना उचित है ये शंखा है तो ऐसी शंख्या होने पर यह समाधान है कि विपरीत लक्षण की विपरीत लक्षण होने के कारण दुख संयोग के वियोग को योग जानना चाहिए विपरीत लक्षण होने के कारण दुख संयोग के वियोग को योग जानना चाहिए किससे विपरीत लक्षण दुख संयोग से विपरीत लक्षण दुख संयोग के वियोग का किससे विपरीत लक्षण दुख, दुख संयोग से विपरीत लक्षण दुख संयोग के वियोग का है इसलिए दुख संयोग के वियोग को क्या जानना चाहिए योग दुख संयोग के वियोग को वियोग नहीं जानना चाहिए बल्कि योग जानना चाहिए शंका समझे समाधान दुबारा देखना कोई व्यक्ति शंका कर रहा है की दुख संयोग के वियोग को वियोग तो ही जानना चाहिए दुख संयोग के वियोग को वियोग जानना चाहिए जा योग नहीं जानना चाहिए तो उसका समाधान यह है कि दुख संयोग का वियोग दुख संयोग से विपरीत लक्षणों वाला है दुख संयोग से विपरीत लक्षणों वाला कौन है दुख संयोग का वियोग इसलिए दुख संयोग के वियोग को क्या जानना है योग बात अतीत में हाँ कैसे इस प्रदेश ये कि दुख संयोग के वियोग को विपरीत लक्षण होने के कारण यो, योग जानना चाहिए ऐसा लगाएंगे दुख संयोग से दुख संयोग से विपरीत लक्षण दुख संयोग के वियोग का होने से क्या दुख संयोग से विपरीत लक्षण दुख संयोग का वियोग होने से दुख संयोग के वियोग को योग जानना चाहिए या दुख संयोग दुख संयोग शंका क्या हुई कि दुख संयोग के वियोग को योग कहना चाहिए जानना चाहिए योग नहीं जानना चाहिए तो क्या लक्षण है क्या समाधान है कि दुख संयोग का वियोग दुख संयोग से विपरीत लक्षण होने के कारण कि दुख संयोग का वियोग दुख संयोग से विपरीत लक्षण वाला है इसलिए दुख संयोग के वियोग को योग जानना चाहिए विद्या आगे देखेंगे योग फलम उपस योग के फल का उपसंहार करके या योग के फल का पूर्ण रूप से कथन करके योग के फल का पूर्ण रूप से कथन करके तो योग का फल देखो यहाँ पर क्या या भी संयोग वियोगम बोला नहीं, नहीं। यहाँ पर क्या बोला दुख संयोग वियोगम एक, एक, एक बोला है और यमलब्धवा से क्या हुआ आत्मलाभ आत्मा की प्राप्ति आत्मा का ज्ञान तो आत्मलाभ भी फल हो गया इधर आपका और क्या था की सुखम आतंकीम य बुद्धिग्राहियां मतिनियॉ वे की आतंतिक सुख का अनुभव आत्यंतिक सुख का अनुभव और फिर बीसवे में क्या था तुष्टि था ना यहीत्मात्मा ना पश्चात नहीं वो फल वो फल है क्या कि उस प्रकार स्थित होने का साधन है वो अच्छा ठीक है हाँ ठीक है ठीक है वो भी फल है चलायमान होना है वो भी फल है चलिए तो ये जो है ना कि ये आत्मलाभ, संयोग का वियोग इत्यादि पर फल गए। अब लगाइए, योग, योग के फल का पूर्ण रूप से कथन करके या योग के फल को कहकर उपसंग्रत कर उपसंहार कर करके मतलब योग के फल के कथन का उपसंहार करके कथन मतलब कहना योग के फल के कथन का उपसंहार करके मतलब योग के फल के कथन को समाप्त करके, करके, करके योग के फल के कथन को समाप्त करके उपसार करके समाप्त करके निश्चया अनुर्वेद यो योगन विधान निश्चय से दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय और रुचि को योग के साधन का विधान करने के लिए या दृढ़ निश्चय और रुचि को योग का साधन बताने के लिए दृढ़ निश्चय भी योग का साधन है दृढ़ निश्चय क्या है योग का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको योग साधना करनी है योगाभ्यास करना है योग से लेना है ध्यान योग योग से क्या लेना है ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको ध्यान योग करना है और दृढ़ निश्चय और निश्चय के साथ और क्या होना रुचि हाँ तब व्यक्ति कर लेगा करने में प्रत करने में रुचि मतलब करने में प्रेम हाँ प्रेम है तो करेगा नहीं तो व्यक्ति नहीं करेगा ध्यान अच्छा सोचेगा इसे मिलेगा ना? तो ये इस सोचते रहते हैं अब देखेंगे दिड़ और रुचि को योग का साधन बताने के लिए योग का साधन बताने के लिए पुनः अनुवारम अनुवारम करते है कि पुनः प्रकार से योग की कर्तव्यता कही जाती है योग की कर्तव्यता कर्तव्य कार्य करने योग्य कर्तव्य कौन न योग तो कर्तव्यता किसकी योग की लगाएंगे क्या पुनः योग के फल का उपसंहार करके या पुनः योग के फल के कथन का को समाप्त करके योग फल के कथन को समाप्त करके दृढ़ निश्चय और रुचि को योग का साधन बताने के लिए पुनः प्रकारांतर से योग की योग की कर्तव्यता कही तो जाती है कि प्रकारांतर से योग की कर्तव्यता कही तो जाती है कि योग करना चाहिए। अब देखेंगे तो कैसे कि सह अनिर्व अनिर्विण चेत सा स योगानिश योग प्रसन्न चित्त के द्वारा या निर्मल अंताकरण के द्वारा वह योग निश्चित रूप से करना चाहिए सहस्य लेना यथोक्त फल वाला योग यथोक्त फल योग निर्मल चित्त के द्वारा निश्चित रूप से करना चाहिए सहस्य लेना फला, फल श्लोक में आया है मतलब निश्चय करोगे करना चाहिए अनिर्विण चित मतलब प्रसन्न चित्त के द्वारा प्रसादे सर दुखानाम आया था ना अब देखेंगे न निर्विणम अनिर्विणम निर्विणम करते यहाँ पर खेदयुक्तम है तो ना हो, या युक्त युक्त वि क्या है चेता करते चित्त चेता चेतानी सांस न से क्या लेना है यहाँ पर अनिर्वीण चेतता क्या होगा अनिर्वीण चेता करते निर्वेद रही चेतता और चेतता करते चित्ते ना। निर्वेद रहते हैं करते है रहते हैं विषाद रहते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से करना चाहिए ऐसा भगवान कहते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये सब भगवान ने जो रीति बताई है उसके अनुसार करना चाहिए सारे तो में सभी प्रकार के दुख हो ध्यान हाँ, योग यदि आरम्भ हो गया तो दुख तो जाते हैं ध्यान में बैठा है व्यक्ति तो उसका दुखों के ना सोता रहता है उससे अच्छा कोई साधन ही नहीं है ध्यान ये सब तो पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं पढ़ ले अच्छी तरह समझ ले जान ले करना चाहिए ऐसा नहीं तो काम बनता नहीं है। कुछ भी ऐसा क्या देखो संकल्प प्रभुवान का मानस्य सर्वान शेषता मन से ग्रामम संकल्प सकल प्रभवा काम त्यक्ता सर्वान्शे संकल्प प्रभवान्मा तशेष मनसग्राम विनयम्य समता लगाइए संकल्प सकल संकल्प त्यक्ता सकल प्रभवान्मा अशेषता त्यक्ता संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूर्णता त्याग करके संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूर्णता त्याग करके संकल्प और काम का लिखाया गया है ना पहले देख लेना संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूर्णता त्याग करके मनसा एवं इंद्री ग्रामम समंतका है मनसा एवं इंद्री मनसा मन के द्वारा समन तथा इंद्री ग्रामम विनियम में अच्छी प्रकार से इंद्रियों का नियमन करके मन के द्वारा अच्छी प्रकार से इंद्रियों का नियमन करके बच रहा है तो ऐसा लगा लेना कि विवेक युक्त मन के द्वारा ही किसके द्वारा मनसा से लेना विवेक युक्त मनता की विवेक युक्त मन के द्वारा ही अच्छी प्रकार से इंद्रियों का नियमन करके समन्ता करते अच्छी प्रकार से लगाइए संकल्प प्रभाव यहाँ पर समाश है संकल्प प्रभुआ एसाम संकल्प प्रभु एसाम थे संकल्प प्रभु प्रभु करते उत्पादक संकल्प उत्पादक है जिन कामनाओं का उन कामनाओं को क्या कहते हैं संकल्प प्रभु ऐसा का माना है संकल्प उत्पादक है जिन कामनाओं का उन्हें क्या कहेंगे संकल्प प्रभुआ संकल्प प्रभु काम काम करते कामना तान तान से क्या बनेगा संकल्प प्रवान से क्या होगा संकल्प कामना हो जाएगा ना जे की सभी कामनाओं को पूर्णता छोड़ करके या पूर्णता निर्लेप भाव से कैसे? पूर्णता निर्लेप भाव से छोड़कर संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को पूर्णता निर्लेप भाव से छोड़ कर, करके मतलब उसने छोड़ने में भी राज वही करना है की हमने छोड़ दिया ऐसा राज नहीं करना है निर्लप भाव से छोड़ करके किंचा मनसा एवं मनसा करते विवेक युक्तेन मनसा मनसा का क्या अर्थ है इंद्री ग्राम करते इंद्री समुदाय समूह का नियमन करके समन्तता करते समय अच्छी प्रकार से देखो शनि शनय रूप्रमती गृह आत्मसंस्थम मन कृतवा न चिंतित चिंतित ऊपर का श्लोक चौबीसवे और पच्चीसवे का एक साधन में है संकल्प प्रभु सर्वान्मा अशेषता मनसा मनसाव मनसा तथा है ना ये देखेंगे उप सनेहि शनै उप्रमेद बुद्ध्यात उप्रमेद बुद्धिया धृतगृहित धृतगृहित बुद्ध्या सनेहि सनेहि उप्रमेद धृत गृहित बुद्धियानई युक्त बुद्धि के द्वारा से युक्ते, से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे को प्राप्त हो धैर्य बुद्धि के द्वारा बुद्धि कैसे होना चाहिए धैर्य से युक्त मतलब उसमें धैर्य होना चाहिए कोई ऐसी बहुत जिंदबाजी नहीं है ना धीरे से धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम होना चाहिए अभी बताया ना कि सभी कामनाओं को छोड़ करके मन से इंद्रियों को रोक करके अब धीरे धीरे जो है ना उपराम हो जाए तो संसार से, से धीरे, धीरे धीरे सभी विचारों से उपराम सभी विचारों से उपरत हो जाए कोई विचार ना आए की धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो या धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त हो इसके बाद क्या करे मन आत्मसंस्थम कृतवा मन को आत्मा में स्थापित करके मन को आत्मा में स्थापित करके किंचित न चिंत कुछ भी विचार न करे मन तो आत्मा में स्थापित हो गया और कोई विचार न करे मन आत्मसंस्थम कृतवा मन को आत्मा में स्थापित करके किंचित न चिंत कुछ भी चिंतन न करे तनिशन उप्रमेद उप्रमेद करके उप्रतिम कुरिया धीरे धीरे उपरा करे धीरे धीरे उपरामता को करे धीरे धीरे उपराम हो न सहसा सहसा मतलब अचानक नहीं क्रम से धीरे धीरे है ना अचानक नहीं तो किसके द्वारा उपरामता को प्राप्त हो तो बुद्धिया किसके द्वारा के द्वारा किन विशिष्टया किन विशेषणों से युक्त बुद्धि के द्वारा किन विशिष्टया बुद्धिया किस विशेषणों से युक्त बुद्धि के द्वारा तो कहते हैं धृत गृहतया बुद्धिया धृती में देखेंगे धृत्याग्रहतया दृत्या क्या बनेगा धृतीय तृतीया और दृतिया का अर्थ है धैर्य ठीक है दृत्या का क्या अर्थ है धैर्य और दृतीय गृहितया का अर्थ हुआ धैर्य युक्त धैर्य से युक्त धैर्य से युक्त मूर्ति के द्वारा हाँ अब देखिए आत्मसंस्थम का अर्थ है आत्मनि संस्थितम आत्मा स्थित अच्छा आत्मा में स्थित मन को करके या मन में मन को आत्मा में स्थापित करके आत्मा में स्थित मन को करके आत्मा संस्थितम है ना आत्मा ए सर्वम तथा अन्यत किंचित नास्ति आत्मा ही सब कुछ है उससे भिन्न तथा अन्यत किंचित नास्ति उससे अन्य कुछ नहीं है आत्मा ही सब कुछ है आत्मा ही सब कुछ है या ऐसा लगाना सब कुछ आत्मा ही है सर्वम आत्मा यो ऐसा कर लेना सब कुछ सर्वम आत्मा सब कुछ आत्मा ही है जैसे खलु खुदम ब्रह्म है ना ये सब कुछ आत्मा ही है उससे भिन्न कुछ नहीं है अन्य भिन्नम उससे भिन्न कुछ नहीं है इस प्रकार से आत्मा में स्थित मन को करके अर्थ कर है इस विचार से इति का क्या अर्थ है इति या इती एवं है इति एवं अर्थ है इस प्रकार या इस विचार से मन को आत्मा में स्थापित करके क्या विचार करना है सब कुछ आत्मा ही है उससे भिन्न कुछ जो सब कुछ आत्मा है तो उसी में मन को लगा दीजिए ठीक है इस विचार से आत्मा में मन को स्थापित करके कुछ भी चिंतन न करे इस का श्रेष्ठ विधान है या योग का श्रेष्ठ विधान है भगवान ने देखो क्या कहा है अभ्यास वैराग्यान है अभ्यास भी कहा है कि नहीं कहा है तो ये जो योग गीता में कहा गया इसका अभ्यास करना है, है ना नहीं तो केवल पढ़ने पढ़ाने से कहा जाता है की श्रमण उतना तब तक श्रवण करते रहना चाहिए जब तक स्वतः मनन न हो और मतलब मनन की पूर्णता होने इच्छा है कि श्रवण की पूर्णता कब होगी जब मनन स्वतः होने लगे हाँ और मनन की पूर्णता कब होगी जब निर्ध्यासन स्वतः होने लगे ये कहा जाता है लेकिन जो गीता में भगवान ने कहा है उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए इसको छोड़ने का कारण यह है कि श्रवण ही जीवन पर पूरा नहीं होता है पढ़ना पढ़ना पूरा नहीं हो पाता क्यूँकी जब अभ्यास भी भगवान ने तो योग का इसका अभ्यास करना है ऐसा अब देखेंगे मन, मन, भी आत्मा आत्मा को, मन, मन को आत्मा में स्थिर कर दिया तो क्या होगा की दूसरे विषय में नहीं जाएगा मन तत्र एवं मात्र संस्थम तब तककार से तब तदा तदा, तदा। तब इस प्रकार आत्मा में स्थित तब इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने के लिए प्रवृत्त हुआ योगी तब इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने के लिए प्रवृत्त हुआ योगी है ना कैसे कि धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को कहा रखना है आत्मा, आत्मा में देखो यथो य तो निश्चरती मन चंचलम अस्थिरम ततो नियम में तत्मा नैव नए यरती मनल अस्थिर यल अस्थि तत ततम्य आत्मनि वसम नएत तत ततः आत्मनि वसम नएत चंचल अस्थिर मन य चंचलम अस्थिरम मनः यथ यत निश्चरती चंचल और अस्थिर मन जिस बीस निमित्त से बाहर जाता है चंचल और अस्थिर मन जिस बीस निमित्त से बाहर जाता है या जिस बीस निमित्त से चलायमान होता है वो क्या कहेंगे चंचल चलायमान होता है चंचल और अस्थिर मन जिस बीस निमित्त से बाहर जाता है तो मन का जो है स्वभाविक दोष है स्वाभाविक तो दोष के कारण चंचल और अस्थिर मन बाहर जाता है तो यथा जिस जिस निमित्त से बाहर जाता है तो निमित्त क्या है शब्द आदि निमित्त क्या है हाँ किसी कमनी का शब्द अच्छा लगेगा सुनने में तो शब्द निमित्त से बाहर चला गया उसको सुनने की इच्छा हो गयी उसकी स्मृति आने लगे लगी रूप निमित्त से भी मन बाहर जाता है पहले देखे हुए रूप की स्मृति हो गयी या और रूप पुनः देखने की इच्छा हो गई नया रूप देखने की इच्छा हो गयी तो शब्द पर रूप रसगंध ये क्या है निमित्त है या अपने स्वाभाविक दोष के कारण चंचल और अस्थिर मन जिन जिन शब्दादी जिन जिन शब्दादी से बाहर जाता है जिन जिन बाहर जाता है या जिन जिन शब्दादी निमित्तों के कारण बाहर जाता है जिन जिन शब्दादी निमित्तों से बाहर जाता है तथा तथा नियम है न की तथा तथा एतर नियम तथा तथा एतर नियम की उन, उन निमित्तों से या उन विषय रूप निमित्तों से एतर नियम में इस आत्मा को उ, उन उन विषयों से इस मन को नियम हटाकर उन उन विषयों से, से, से इस मन को हटा कर या उन विषय रूप निमित्त से इस मन को हटाकर हटा कर वसम कि वसम किए हुए मन को वहां से हटा करके वस्म करना है ना वश में किए हुए मन को या निरुद्ध मन को आत्मन एवन आत्मा में ही लगाए तथा तथा नियम में उन उन विषयों से मन को हटाकर, तथा तथा एक नियम में उन उन विषयों से एक नियम कर वसम कर वश में किए गए या एकाग्र किए गए मन को कर। कि आत्मन एव नत्मा में ही स्थापित करे देखेंगे यथो तो यथो तो है ना यथा यथा करमात यत्मित कौन है सब दादी जिन दिन शब्दादि विषय रूप निमित्त से या जिन दिन शब्दादि निमित्त से जिन दिन शब्दादि शब्दादि निमित्त से या शब्दादि विषय रूप निमित्त से जिन दिन शब्दादि निमित्त से से निश्चर निर्गक्षत करते बाहर जाता है स्वभाव दो सात है कि अपने स्वभाव के दोष के कारण या स्वभाविक दोष के कारण मन चंचलम मन चंचलम चंचलम कर अत्यर्थम चलम अत्यंत चलायमान अत्यंत सबसे ज्यादा चलायमान मन ही है अत्यंत चलायमान अतः करते कि अत्यंत चलायमान होने के कारण ही अस्थिरम अस्थिर है अस्थिर क्यों है तथा तथा शब्दादी निमित्ता निमित्तों से नियम लगाइए इसको इतना लगा लेना वास्ते स्वाभाविक दोष के कारण चंचल और अस्थिर मन क्या स्वाभाविक दोष के कारण चंचल और अस्थिर जिस जिस शब्द आदि निमित्त से बाहर जाता है जिस जिस शब्दादी निमित्त से बाहर जाता है बाहर जाता है मतलब आसमान में चला जाता है, आत्मा में नहीं जा पाता है लगाइए तथा तथा उस उस शब्दादी निमित्त से उस शब्द आदि निमित्त से नियम में इस मन को रोककर, उस उन उन शब्दादी विषयों से इस मन को हटा इस मन को हटा कर अब कैसे रोकना है तो ये बताते हैं हम अन से पढ़ते हैं याथात्म तत्तर निमित्तम आभासी हम्म या कृत्यत्मरूपण तत्तर निमित्तम आभासी कृत्य अच्छा तो कैसे निमन करना है मन को कैसे हटाना है तो बताते हैं याथात्मरूपणे कि इसका अर्थ हो गया यथार्थ तो रूप के निरूपण से यहाँ यथार्थ रूप किसका लेना है विषय का शब्दादी विषयों में मन जा रहा है ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं विनाशित तो दुख जनकत्ववादि तो विचारेण विनाशित्व में तालुवे प्रकार है हम तालुवे का उच्चारण नहीं कर पाते हैं क्या है लिखेंगे यथात्म निरूपणेन का अर्थ है विनाशित्व तो दुख जनकत्ववादी तो विचारेण विनाशित्व दुख जनकत्वादि विचारेण विनाशित्व दुख जनकत्वादि विचारेणा जो आपने लिखा है ना तो यहाँ पर ये शब्द पहले जोड़ सकते हैं क्या चलो अपनी तरफ से समझ लेना विनाशित्व और दुख जनकत्व विनाशित्व किसका शब्दादी विषयों का शब्दादी विषय कैसे है विनाशी है और दुख जमेना के, जमेना के। दुख के हेतु है तो विनाशित तो, किस तो किसका शब्दादी तो विषयों तो का, तो का दुख का तो किसका तो अर्थ होगा शब्दादी विषयों के विनाशित्व और दुख जनकत्व आदि के विचार से क्या विचार करना है कि शब्दादी विषयों का विनाशित्व है शब्दादी विषयों का दुख जनकत्व है समझ गई बात शब्दादी विषयों का विनाशित्व है शब्दादी विषयों का दुख जनकत्व है इस शब्दादी विषयों के विनाशित्व और दुख जनकत्व आदि के चिंतन से ऐसा चिंतन करना है ना ऐसा विचार करना है शब्दादी विषयों के विनाशित और दुख जनकवादी के चिंतन से चिंतन से उस, उस निमित्त को है ना उस उस शब्द उस उस को उस उस विषय आभास समझ कर क्या समझकर कर आभा समझ कर के वो आभास मात्र समझना है मतलब वो वास्तव में ये कैसा है ये शब्दादी विषय विनाशी है दुख जनक तो इस प्रकार यथार्थ रूप के निरूपण से अर्थात विषय के विनाशित और दुख जंगी के विचार से उस उस निमित्त तो को आभास समझकर, क्या समझकर? कि आभास है वो वास्तव में नहीं है जैसे हम किसी को समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर रज्जु में जो सर्फ होता है वो आभास होता है जो वास्तविक होता है आभास है ना तो इसको आभाष मात्र समझ कर, आभास समझ करके सही आभा मात्र है वास्तव में ये शब्द नहीं है आभा है आभाष समझ करके तब मन वहाँ से हटेगा आवाज़ नहीं समझ पाएंगे तो मन हटेगा नहीं वहां से और क्या बैराग भावना और बैराग्य की भावना से वैराग्य भी होना चाहिए बैराग्य होने से मन जिसमें हटता है तथा बैराग्य की भावना से ये तप इस मन को बैराग्य की भावना से तप से लेना मना आत्मनियो वसम नस में किए गए मन को आत्मा में ही अवश्य लगाए नहीं आत्मा में लगाए किसमें लगाए इसका अर्थ भाष्यकार करते आत्मवस्था अर्थात मन, आत्म मन को आत्मा की बस में करते मन को जब आत्मा में लगा दिया बार बार आत्मा में लगाएंगे तो क्या होगा आत्मा से बस हो जाएगा और मन जब तक आत्मा के बस में नहीं, नहीं होगा तो ढगेगा जरूर है कि आत्मा के बस में लगा दें आत्मा के बस में कर दे एवं इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का आत्मा में मन शांत हो जाता है इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में शांत हो जाता है या आत्मा में विश्राम पाता है तो बार बार अभ्यास भगवान ने कहा कि अभ्यास करना चाहिए आत्मा के अधीन मन को कर दे क्या आत्मा अधीन का। नहीं वसम नहीं है रे ना बाद में वसम नये के बाद कर रहे हैं कि बस की वस में किए हुए मन को आत्मा में लगा दे बस में किए हुए मन को आत्मा में लगा दे इसका वो तात्पर्य बताते हैं कि आत्मा की अधीन कर दे आत्मा की अधीन करने का मतलब क्या है कि आत्मा में, देना। हाँ। आद्मा, आद्मा में लगा देना आत्मा में लगा देगा हाँ बस आत्मा में लगा दिया तो धे आत्मा बन गया ध्य आत्मा बन जाएगा ऐसा ध्य आत्मा बन जाएगा यही मतलब है अच्छा आत्मा चीज़ी बन जाएगा धेय बन जाएगा और लगाते लगाते फिर उसका अक्रोक्ष भी हो जाएगा चिंतन तो स्मरण रूप होता है और चिंतन लगाने से फिर हो जाएगा हम तो देखेंगे आगे। योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलमसम प्रशांत रजसम ही एनम प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम शांत रजसम प्रशांत मनसम क्या शांत रजसम प्रशांत मनसम अकलमसम हेनम का पद अच्छेद क्या होगा ही हेनम दोबारा लगाएंगे शांत रजसम नहीं शांत रजसम अकलमसम ब्रह्मभूत दोबारा देखो शांत रजसम प्रशांत अन्वय देखेंगे शांत प्रशांत मनसम अकलमसम ब्रह्म भूतम एनम योगिनम उत्तम सुखम ही उपैती शांत रजसम प्रशांत मनसम अकलमसम ब्रह्म एनम योगिनम उत्तम सुखम ही उपैती लगाएंगे शांत हुए रजोगुण वाले या नष्ट हुए रजोगुण वाले या रज वम का भी उपलक्षण है जिसके रज और तम में निवृत्त हो गए हैं निवृत हुए रजोगुण वाला शांत मन वाला जिसका रजोगुण निवृत हो जाएगा वो कैसा होगा प्रशांत मनस हो जाएगा कैसा होगा हाँ रजोगुण के कारण ही मन अशांत रहता है तो शांत रजोगुण वाला या निवृत्त हुए रजोगुण वाला शांत मन वाला पाप से रहित अकलमशन का क्या अर्थ है पाप से रहित जिसका मन शांत होगा वो कैसा होगा अकलमस होगा पाप से रहित ब्रम्ह कर्त किया है यहाँ पर वास्तव में जीवन मुक्तम जीवन मुक्त जीवन मुक्त एनम योगिनम इस योगी को उत्तम सुखम ही ही उपाय उत्तम सुख की ही प्राप्ति होती है एनम योगिनम इस योगी को उत्तम सुख की ही प्राप्ति होती है यहाँ पर यही शब्द ये योग शब्द किस अर्थ में है हाँ दोबारा देख देखेंगे निवृत्त हुए रजो वाले शांत मन वाले पाप रहते जीवन मुक्त इस योगी को उत्तम सुख की ही प्राप्ति होती है देखेंगे वास्तव में प्रशांत मनसम यहाँ प्रशांतम मना सह प्रशांत मना मनस शब्द पुरुषक लिंग है लेकिन गोबरी समास बनता है वेधाह तो प्रशांत मनस से क्या होगा प्रशांत मनाह फुलिंग में ये प्रशांत मन है जिसका उससे क्या कहेंगे प्रशांत मनाह तम प्रशांत मनसम उस शांत मन वालेगी एनम योगिनम सुखम उत्तमम कथ निरस्तम उपचिक क्या अर्थ है उत्तम सुख को प्राप्त करता है शांत रजसम का अर्थ देखेंगे प्रक्षीण मोह आदि क्लेश रजसम का हेतु रजोगुण जिसका क्षीण हो गया है क्या मोह आदि क्लेश का हेतु रजोगुण जिसका क्षीण हो गया है है ना मोह से लेना आपका विषाद ले लेना ऐसा है, सकती इसलिए लेना मोहवादी क्लेश का हेतु रजोगुण जिसका क्षीण हो गया है ब्रह्म कर दे, जीवन मुक्तम तो कैसा जीवन मुक्त है सर्वम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय वाला जीवन मुक्त कैसा निश्चय वाला सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय वाला सब कुछ ब्रह्म ही है ये सब क्या है ब्रह्म है ऐसा निश्चय वाला जीवन मुक्त अकलम आदि से लेना धर्म वो अधर्म धर्म दोनों से रहित है ज्ञान आग्नि से सभी कर्म धर्म अधर्म रूप सभी कर्म से रहित और देख लोन एवं सदात्मान योगी विगत कलमश सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्मते यूनियन यूनियन एवं सदा आत्मान योगी विगत कलमश सुखे ब्रह्मसंस्पर्शम संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नु विघट कलमश योगी एवं सदा आत्मान युजन विघट कलमसा योगी एवं सदा आत्मान युजन पाप रहित योगी पाप रहित योगी इस प्रकार सदा मन को लगाते हुए युंजन क्रिया का कर्म क्या है आत्मान है ना तो लगाना किसको है मन को आत्मान करते यहाँ पर अंताकरणम इस प्रकार सदा मन को लगाते हुए पाप रहित प्रकार सदा मन को लगाते हुए सुखेन कर अनायासेन अनायास्यंतिक सुख को प्राप्त करता है ब्रह्म से अभिन्न आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है भाष के सारे ऐसे देखेंगे युजन एवं एवं कर्थ यथोक्न क्रमेण की यथोक्त क्रम से योगी कर्थ योगा है योगातराय वर्जिता योग साधन में आने वाले विघ्नों से रहित अंतराय होता है योग साधन में आने वाले विघ्नों से रहित सदा आत्मान विगत कलमशा देखेंगे यहाँ पर विगत कलमशा कर विगत पापा की पाप से रहित सुखेन कर अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शन देखेंगे यहाँ इसका अर्थ है ब्रह्मणा संस्पर्शा यस्पर्श यद ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्मणा लेना है परेण ब्रह्मणा कि पर से तादात्म्य है जिसका या पर से तादात्म्य है जिस, जिस सुख का उस सुख को क्या कहेंगे ब्रह्म संस्पर्श कि ब्रह्म से तादात्म्य है जिस सुख का तादात्मकार अभेद या संस्पर्श का अर्थ है तादात्म्य की ब्रह्म से अभेद है जिस सुख संस्पर्श करते तादात्म्य अभेद है ब्रह्म से अभेद है जिस सुख का उसे कहेंगे ब्रह्म संस्पर्शम सुखम मतलब प्राप्त करता है अत्यंतम का अर्थ है अंतम अदित्य वर्तते की अंत का अतिक्रमण करके रहता है इसलिए क्या कहते हैं अत्यंतम अंत का अतिक्रमण करके रहता है मतलब उसका अंत नहीं आता है जिसका अंत नहीं आता है उसे क्या कहते हैं अत्यंत उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है सुख है, है? तो है? है आन, आनंदी तो आनंद रूप ब्रम्म है ना तो आनंद क्या है ब्रह्म का स्वरूप है कि इसका अर्थ हुआ ब्रह्म से अभिन्न अत्यंत अनायास सुख का अर्थ क्या है अनायास मतलब सहज में ब्रह्म से अभिन्न आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है ब्रह्म से अभिन्न जो सुख है ना वो कैसा है निरसय उत्कृष्ट सुख है ना सबसे बड़ा सुख है, है यहाँ पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट करते निर अत्यंत करते उत्कृष, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कहते हैं निरत सुख को प्राप्त करता है अस्मृत्य व्यापन होती उसको व्याप्त कर लेता है मतलब प्राप्त कर लेता है ओम पूर्ण मद it was a cell phone model that i was looking at and i was thinking